देवी भागवत चौथा स्कंध कारागार में भगवान श्री कृष्ण का अवतार व्यास जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की सत्य और युक्तियुक्त बात को सुनकर संपूर्ण श्रेष्ठ यादवों ने अपने बंधु बांधवों एवं सवारियों के साथ चलना निश्चित कर लिया भगवान श्री कृष्ण और बलराम को आगे करके सबके सब सपरिवार सब, सब मथुरापुरी से निकल पड़े जो मुख्य, -मुख्य यादव थे उन सब ने प्रजावर्ग को आगे चलाकर स्वयं चलने की व्यवस्था की कुछ दिनों में वे द्वारका पूरी पहुंच गए भगवान श्रीकृष्ण ने शिल्पियों द्वारा उस पुरी के भवनों को ठीक करा दिया उनके प्रबंध से यादव वहाँ ठहर गए तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण और बलराम शीघ्र मथुरा लौट आए उस समय वह पूरी सुनसान पड़ी थी वे दोनों महानुभाव उसकी शोभा बढ़ाने लगे इतने में यवनों का अध्यक्ष पराक्रमी काल यवन आ पहुँचा कालयवन आ गया यह जानकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा से बाहर निकले और लीला से ही काल के सामने से होकर पैदल ही भाग चले उस समय श्रीमान चंद्र के शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था मुख पर हंसी की किरणें छिटक रही थी नेत्र मानो कमल की शोभा को मात कर रहे थे उन्हें सामने से भागते देखकर कर दुराचारी काल भी अनाप शनाप भगता हुआ पैदल ही उनके पीछे दौड़ा अब भगवान श्री कृष्ण और काल्यवन यवन वहां पहुंचे जहां महान प्रतापी राजर्षि मुचकुंद सो रहे थे राजर्षि मुचकुंद को देखकर भगवान वहीं अंतर हो गए काल्यवन भी वहाँ पहुंच कर गया देखा कोई सो रहा है उसने समझा ये ही श्री कृष्ण है अतः उसने राजर्षि पर पैर से प्रहार करना आरंभ कर दिया तब महाबली मुचकुंद की नींद टूट गई क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए उनके दृष्टि पड़ते ही काल यवन जल राख हो गया काल यमन को भस्म कर देने के पश्चात राजश्री मचकुंद को कमल लोचन भगवान श्रीकृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए वे भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर वन की ओर चल पड़े श्री चंद्र ने भी बलराम जी को सांस लेकर द्वारका के लिए प्रस्थान किया द्वारिका आकर महाराज उग्रसेन को वहां का राजा बनाया और स्वयं इच्छानुसार विचरने लगे रुक्मणी के विवाह का स्वयंवर सजा था सुषपाल से विवाह की बात निश्चित हो गई थी परंतु भगवान श्रीकृष्ण उन्हें हर ले आए उन्होंने रुक्मणी के साथ विवाह कर लिया तत्पश्चात वे जाम्बती सत्यभामा मित्रविंदा कालिंदी लक्ष्मणा भद्रा तथा नागनजीति प्रभृति दिव्य देवियों को बारी बारी से ले आए और उन सबके साथ पाणी संस्कार कर लिया राजन इस प्रकार उनकी आठ पत्नियाँ हुई वे सभी अप्रतिम सुंदरी थी रुक्मणी के गर्भ से प्रियदर्शन प्रद्युम्न का जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए प्रद्युम्न जी प्रसवगृह में थे पराक्रमी वहां से उन्हें हर दे गया उसने प्रद्युम्न जी को अपनी नगरी में ले जाकर मायावती के पास रहने की व्यवस्था कर दी इधर पुत्र का हरण देखकर भगवान श्री कृष्ण का मन अत्यंत उद्विग्न हो गया ऐसी दशा में उन्होंने भक्तिभावपूर्वक उन भगवती की शरण ली जिन्होंने वृत्तासुर आदि दैत्यों को खेल ही खेल में मार डाला था इसके बाद भगवान ने योग माया उत्तम की उत्तम स्तुति आरंभ की स्तुति के पद्य बड़े ही सुंदर हैं सारभित अक्षरों एवं वाक्यों से उन पदों पद्यों की पूर्ति हुई है